श्री गर्ग संहिता द्वारिका खंड चौथा अध्याय श्री कृष्ण को रुक्मणी का संदेश ब्राह्मण सहित श्री कृष्ण का कुंडिनपुर में आगमन कन्या और वर के अपने अपने घरों में मंगलाचार शिष्यपाल के साथ आयु हुई बारत को विदर्भ राज का ठहरने के लिए स्थान देना श्री नारद जी कहते हैं मिथिलेश्वर अब श्री देव के विवाह का वृत्तांत सुनो जो सब पापों को हर लेने वाला पुण्यजनक तथा धर्म अर्थ काम और मोक्षरूप चतुर वर्ग में फल प्रदान करने वाला है विदर्भ देश में भीष्म नाम से प्रसिद्ध एक प्रतापी राजा राज्य करते थे जो कुंडिनपुर के स्वामी श्री संपन्न तथा संपूर्ण धर्म वेत्ताओं में सबसे श्रेष्ठ थे उनके रुक्मणी नामक एक पुत्री हुई जो लक्ष्मी जी का अंश थी वह इतनी अधिक सुंदरी थी उसके सामने करोड़ों चंद्रमा फीके लगे वह सद्गुण रूपी आभूषणों से विभूषित थी पहले की बात है एक दिन मेरे मुंह से श्री हरि के अलौकिक गुणों का वर्णन सुनकर वह राजकुमारी परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को अपने पति मानने लगी इसी तरह तेरे मुख से इसी तरह मेरे मुख से रुक्मणी के रूप और गुणों का प्रतिवर्धक वर्णन सुनकर श्रीहरि ने उसे अपनी योग्य पत्नी समझा और उसके साथ विवाह करने का मन ही मन संकल्प किया श्रीकृष्ण के भाव को जानने वाले सर्व राजा सर्वधर्मक ने भी अपने उस कन्या को उन्हीं के हाथ में देने का निश्चय किया था किंतु युवराज रुक्मी ने यत्न पूर्वक पिता को रोका और श्रीकृष्ण के शत्रु महावीर शिषपाल को रुक्मणी के योग्य वर माना मिथिलेश्वर इससे भीषम भिश्मक, भीष्म कुमारी रुक्मणी के चित्त में बड़ा खेल हुआ और उसने एक ब्राह्मण को अपना दूध बनाकर महात्मा श्री कृष्ण के पास भेजा ब्राह्मण देवता जब दिव्य द्वारिकापुरी में पहुँचे तब श्री कृष्ण ने उनकी आव की उन्होंने वहीं भोजन किया और श्री कृष्ण के मंदिर में ही आसन लगाकर विश्राम किया फिर महात्मा श्री ने उनसे सारा कुशल समाचार पूछा उनके आज्ञा पाकर ब्राह्मण ने उन्हें सब बातें बताई वे रुक्मणी का पत्र सुनाते हुए बोले स्वस्ति श्री नित्यानंद महासागर श्रीमदि श्रीमदिव्य गुण परिपूर्ण वसुदेवनंदन श्री कृष्ण लिखी कुंडिनपुर से रुक्मणी का कोटिसा प्रणाम स्वीकार हो यहाँ कुशल है वहाँ भी कुशल चाहिए आगे आपका पत्र आया और श्री नारद जी की वाणी से भी यह ज्ञात हुआ कि आप प्रकृति से परे परमेश्वर हैं यद्यपि सर्वज्ञ होने के नाते आप सब कुछ जानते हैं तथापि मैं गुप्त बात आपको बता रही हूँ महामते आप मुझे वीर का भाग अपना अंश जाने और स्वीकार करें यदि छेजी राज ने मेरा हाथ पकड़ लिया तो यह समझना चाहिए कि सिंह के लिए नियत बलि का भाग कोई मृग अर्थात कुत्ता बिल्ली आदि उठा ले गया यदि आप ऐसा सोचते हो कि तुम तो कुंडिनपुर के दुर्ग में निवास करती हो तो तुम्हें मैं किस प्रकार ब्याह कर लाऊंगा? तो इसके विषय में भी सुन लीजिए अरे यहां की कुल प्रथा के अनुसार विवाह के एक दिन पूर्व राजकुमारी कुलदेवी के मंदिर को जाती है यह यात्रा बड़ी धूमधाम से की जाती है अतः मैं जहां कुलदेवी का मंदिर है वहां पर आऊंगी प्रभो वहीं आप मुझे अपने साथ ले श्री नारद जी कहते हैं राजन ब्राह्मण के मुख से रुक्मणी के उस अभिप्राय को सुनकर सबको मान देने वाले भगवान श्रीकृष्ण ने अपने सारथी दारुक को बुलाकर कहा मेरा रथ शीघ्र ही जोतकर तैयार करो पिछली रात में वैकुंठ से प्राप्त हुए उस रथ को जो किंकड़ी जाल से युक्त और सुवर्ण एवं रत्नों से जटित था सैव्य सुग्रीव मेघपुष्प और बलाहक नाम के श्रेष्ठ अश्वों से जोत कर ने सुसज्जित किया घोड़े चंचल तथा चारू चाम से विभूषित थे उनसे युक्त सहस्त्रों के समान तेजस्वी विशाल रथ पर लक्ष्मीपति ने पहले तो अपने हाथ थे। उस देवता को बैठाया और स्वयं सारथी की पीठ पर अपने श्री चरण कमल रखकर वे रथ पर आरूढ़ हुए राजन इस प्रकार भगवान श्रीकृष्ण विदर्भ देश को चले श्री कृष्ण अकेले ही समस्त राजमंडल के बीच से राजकन्या को हर लाने गए हैं इस समाचार से बलराम जी की को युद्ध की आशंका हुई अतः वे भाई की सहायता करने के लिए समर्थ से युक्त संपूर्ण यादव सेना को लेकर विपक्षी राजाओं को जीतने के लिए पीछे से शीघ्रतापूर्वक गए प्रातः काल होते होते ब्राह्मण और रथ के साथ भगवान श्री कृष्ण कुंडिनपुर के उपवन में जा पहुंचे वहाँ एक इमली के वृक्ष के नीचे घोड़े की झूल बिछाकर वे बैठ गए उस स्थान से कुछ दूरी पर उत्तम कुंडनपुर दिखाई देता था वह नगर बहुत बड़े दुर्ग से घिरा हुआ सात योजन गोलाकार भूमि पर बसा था वहाँ जल से भरी हुई तीन परिखाएँ थीं जो दुर्लंघ और दुर्गम थी उनकी चौड़ाई सौ धनुष थी वे परिखाएँ अर्थात खाइया चौमासे की नदी के समान जल से भरी हुई थी दुर्ग की दीवार पचास हाथ ऊंची थी नगर में रमड़ी अट्टालिकाएं शोभा पाती थी जिनके सुनहरे शिखर पर सोने की कलश उद्भाषित होते थे ध्वज के ऊपर चमकती हुई पताकाएं फहरा रही थी कबूतर और मोर आदि पक्षी जहाँ तहाँ उड़ रहे थे शिषपाल को अपनी कन्या देने के लिए उद्यत हो राजा भीषमक ने रत्न मंडप में वैवाहिक सामग्री का संचय कर रहा कराया राजन नारियों द्वारा गाए जाने वाले गीत और मंगलाचार से युक्त सुंदर भवन में रुक्मणी उसी प्रकार शोभा पा रही थी जैसे सिद्धियों से भूमि की शोभा होती है अथर्ववेद के विद्वानों ने रुक्मणी को भली भांति नहलाकर रत्न में आभूषण तथा वस्त्र धारण करवाए और वेद मंत्रों द्वारा शांति कर्म करके वधु की रक्षा की महामनस्वी राजा भिस्मक ने ब्राह्मणों को लाख भार सोना दो लाख भार मोती सहस्त्र भार वस्त्र और छह अरब गायें दान में दी उसी प्रकार दमघोष पुत्र शिषपाल के लिए भी ब्राह्मणों ने पहले परम शांति का विधान करके रक्षाबंधन करवाया ब्राह्मणों द्वारा जब शिषपाल का मांगलिक स्नान कर्म संपन्न हो गया तब उसे पीले रंग का रेशमी जामा पहनाकर सुशोभित किया गया सिर पर मुकुट और मुकुट के ऊपर फूलों का सुंदर चेहरा सजाया गया हार कंगन भुजबंद और चूड़ामी से विभूषित हुए शिष्यपाल की मांगलिक बाज, बाजो बाजों के साथ गंध और अक्षत द्वारा विशिष्ट पूजा की गई आचार लाजो अर्थात खीलों से शिष्यपाल को सुंदर वर सजाकर ऊंचे हाथी पर चढ़ाया गया उसके साथ बरात लिए दमघोष निकले मिथिलेश्वर जरासंध साल्व बुद्धिमान दंत वक्त विदुरथ और पौण्डक पीछे और अलग अगल बगल से उसके रक्षक होकर चले महाबली दमघोष विशाल सेना साथ लेकर उच्च स्वर से नगारे भजवाते हुए कुंडनपुर को गए सामने यदु देव से यदुदेव श्री कृष्ण का कन्या अपहरण विषयक उद्योग सुनकर दूसरे हजारों राजा शिष्यपाल के सहायक बनकर आए भीष्म ने आगे जाकर राजा धमघोष का विधिपूर्वक पूजन किया कश्मीरी कम्बलों तथा समुद्र से उत्पन्न दिव्य अरुण वर्ण के रत्नों से सबको मंडित किया सबके कंठों में मोतियों की मालाएँ पहनाईं सुगंधयुक्त पुष्प रस इत्र फुलेल आदि से सबका स्वागत किया उस राज्य में राजाओं के शिविरों में वारांगणाओं के नृत्य हो रहे थे मृदंग बजाए जा रहे थे उस समय विदर्भ के महाराज ने समागत राजाओं सहित वर के लिए अलग अलग वासस्थान प्रदान किए इस प्रकार से गर्ग सहिता में द्वारिकाखंड के अंतर्गत नारद बहुलास्व संवाद में कंडिनपुर की यात्रा नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ